यही भूमि है जहां बाद में दयालु नानक ने अपने अद्भुत विश्व प्रेम का उपदेश दिया जहां उन्होंने अपना विशाल हृदय खोलकर सारे संसार को केवल हिंदुओं को नहीं वरन मुसलमानों को भी गले लगाने के लिए अपने हाथ फैलाए यहीं पर हमारी जाति के सबसे बाद के तथा महान तेजस्वी वीरों में से एक गुरु गोविंद सिंह ने धर्म की रक्षा के लिए अपना एवं अपने प्राण प्रिय कुटुम्बियों का रक्त बहा दिया और जिनके लिए यह खून की नदी बहाई गई उन लोगों ने भी जब उनका साँस छोड़ दिया तब वे मरमाह सिंह की भांति चुपचाप दक्षिण देश में निर्जनवास के लिए चले गए और अपने देश भाइयों के प्रति अजहरों पर एक भी कटु वचन न लाते हुए तनिक भी असंतोष प्रकट न करते हुए शांत भाव से यह लोग से प्रयाण कर गए